श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं सप्तमी पूजन समाप्त हो चुका था महाअष्टमी का दिवस था शाम पुक स्थित भवन में श्री रामकृष्ण देव के समीप अनेक भक्त एकत्रित हो भगवत चर्चा करते तथा भजना दिखाते हुए आनंद मना रहे थे अपराह्न चार बजे डॉक्टर साहब के आने के कुछ ही क्षण बाद नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी ने भजन गाना प्रारंभ किया उस दिव्य स्वर लहरी को सुनकर सभी लोग आत्मविहल हो उठे श्री रामकृष्ण देव अपने समीप बैठे हुए डॉक्टर साहब को धीमे स्वर से संगीत के भावार्थ समझाने और कभी स्वल्प के लिए समाधिस्थ होने लगे भक्तों में से किसी किसी की भावावेग से बाह्य चेतना लुप्त हो गई इस प्रकार उस घर के अंदर आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था रात के साढ़े सात बजे गए डॉक्टर साहब को तब कहीं होश हुआ उन्होंने स्वामी जी को पुत्र की भांति आलिंगन किया तथा श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उनके खड़े होते ही श्री रामकृष्ण देव भी हंसते हुए खड़े होकर सहसा गहरी समाधि में निमग्न हो गए भक्तवृंद परस्पर धीरे धीरे कहने लगे इस समय संधि पूजन का अष्टमी तथा नवमी तिथि के संध्य काल में श्री जगन का जो विशेष पूजन होता है उसको संधि पूजन कहते हैं समय है ना इसीलिए श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हुए हैं संधि क्षण को जाने बिना सहसा इस समय दिव्य आवेश में इस प्रकार उनका समाधि भंग होना कम आश्चर्य की बात नहीं है लगभग आधे घंटे के पश्चात उनकी समाधि भंग हुई एवं डॉक्टर साहब विदा लेकर चले गए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 तथा आंगन में बैठकर कर सुरेंद्र व्याकुल माँ माँ मा करता हुआ रो रहा है तुम लोग अभी वहां चले जाओ तुम लोगों को देखने से उसका शांत होगा। तदनंतर श्री राम कृष्णदेव को प्रणाम कर स्वामी विवेकानंद आदि सभी लोग सुरेंद्रनाथ के घर पहुंचे तथा उनसे पूछने पर उनको यह विदित हुआ कि वास्तव में देवी के सम्मुख मंडप में दीपमाला प्रज्वलित की गई थी और श्री राम कृष्ण देव जिस समय समाधिस्थ हुए थे उस समय देवी के सम्मुख स्थित आंगन में बैठकर हृदय के आवेग के साथ सुरेंद्र नाथ ने लगभग एक घंटे तक माँ माँ कहते हुए बालक की तरह उच्च स्वर से रुदन किया था इस तरफ बाह्य घटना के साथ श्री राम कृष्ण देव के समाधिकालीन उक्त दर्शन की समता पाकर भक्तवृंद विस्मित एवं आनंदित हो आश्चर्यचकित हो गए। उनके वर्षों में किसी समय रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुरा मोहन जी ने ऐसा सोचा था कि अखंड ब्रह्मचर्य पालन के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव का मस्तिष्क विकृत हुआ है और इस कारण उनमें आध्यात्मिक व्याकुलता प्रकट होने लगी है ब्रह्मचर्य के भंग होने पर पुनः उन्हें शारीरिक स्वस्थता प्राप्त हो सकती है ऐसा मानकर उन्होंने लक्ष्मीबाई आदि नाज नखरे वाली वेश्याओं के द्वारा पहले दक्षिणेश्वर में तथा बाद में कलकत्ता के मेछुआ बाजार स्थित एक मकान में उन्हें प्रलोभित करने का प्रयास किया था श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उन नारियों में श्री जगन का दर्शन प्राप्त कर उस समय वे माँ माँ कहते हुए समाधि मग्न हो गए थे तथा उनकी इंद्रिय संकुचित हो कछुए के अंग की तरह उनके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई थी यह देखकर तथा उनके बालक जैसे आचरण से मुग्ध हो उन नारियों के हृदय में वात्सल्य का संचार हो गया था उनके ब्रह्मचर्य को भंग करने के निमित्त प्रलोभित करने में प्रवृत्त हो उन्होंने महान अपराध किया है यह सोचकर भयभीत हो अस्त्रपूर्ण नेत्रों से उनके समीप क्षमा याचना तथा उनको बारंबार प्रणाम कर वे चली गईं